संवेद्नौ संवेद्नौ के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर महेश परिमल का आलेख संबंध दरकने के दिन गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और इसके साथ ही आ गई है पानी की समस्या देश भर में पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है सड़कों गली मोहल्लों में आए दिन होने वाले झगड़ों के पीछे कई बार इसकी वजह पानी ही होता है पानी के लिए विवाद क्यों न हो? हमारी तमाम करतूतों से यही जीवन देने वाला पानी हमसे रूट कर सतह से कई मीटर नीचे चला गया है उसे ऊपर लाने के बजाय हम उसे वहीं जाकर पकड़ने में लगे हैं। पर वह अब और नीचे जाने की तैयारी में है जल ही जीवन है जल ही जीवन देता है पर यही आज जीवन लेने लगा है पानी की कमी से लोगों की दिनचर्या ही बदल गई है आज पानी की उपलब्धता के बाद दूसरे अन्य कार्य तय होते हैं। यदि पानी हमें उपलब्ध नहीं हुआ तो मारा मारी मच जाती है लोग परस्पर आरोप और लांछन लगाने में पीछे नहीं रहते विरोध का यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है यह कहां जाकर थमेगा कोई नहीं कह सकता संबंध वह भी अच्छे संबंध बहुत मुश्किल से बनते हैं। अच्छे सम्बन्धो को लोग अपनी तरफ से निभाने की पूरी कोशिश करते हैं अच्छे संबंध लोग बनाते ही इसलिए हैं कि जब हम मुसीबत में हों परेशानी में हों, तब हमारे संबंधों की लाज रखने के लिए वे लोग आगे आए और हमें मुसीबत से बचाएं। या फिर इस मुसीबत में आप हमारे साथ रहे पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है इस संबंध पर भी पानी ने काज गिरा दी है इस पानी से होने वाला विवाद एक झटके में अच्छे संबंधों को अलग कर देता है संबंधों की पुख्ता इमारत को गिरने में जरा भी देर नहीं लगती पानी हमें पहले सहज उपलब्ध था इसलिए हमने कभी सोचा ही नहीं कि भविष्य में इसकी कमी हमें परेशानी में डाल सकती है उस समय हमने इसे बचाने की कोई तकनीक या कला नहीं सीखी सच भी है जो हमें सहज उपलब्ध है उसकी कीमत का अंदाजा हमें नहीं होता फिर हम यह सोच भी नहीं पाते कि भविष्य में हमें इसी सहज उपलब्ध वस्तु या द्रव्य की कमी का सामना करना पड़ेगा पानी की बचत का गुर हम सीख ही नहीं पाए और न ही इस पीढ़ी को सिखा पाए अब अत्य के कारण इसकी कमी का दायरा बढ़ता गया किसी विचारक ने कहा है कि भविष्य में कभी विश्व युद्ध हुआ तो उसकी एक वजह पानी हो सकती है हम सोचते हैं कितना हास्यास्पद विचार है उनका समूची पृथ्वी के 70 प्रतिशत भाग में पानी है फिर भी हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा पहले पूरी पृथ्वी के पचहत्तर प्रतिशत भाग में पानी था जो अब घटकर 70 प्रतिशत हो गया है निकट भविष्य में यह और घटेगा इस पर कोई दो मन नहीं है पृथ्वी से पानी का अलग होना यही दर्शाता है कि हमने अपनी बसाहट को पानी से अधिक महत्वपूर्ण माना है यही कारण है कि पानी हमारी पहुंच से लगातार दूर होता चला जा रहा है पानी को रोकने में मददगार पेड़ों की तरफ हमने ध्यान देना ही छोड़ दिया 20 वर्ष पहले हम वन महोत्सव मनाते थे पौधों का रोपण करते थे और उसकी रक्षा का संकल्प लेते थे इसके अलावा जंगल जाकर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की एक परंपरा थी यह दोनों परंपराएं कब कैसे खत्म हो गई कोई नहीं बता सकता परंपराओं की असामिक मौतें हमारे सामने हो रही है पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम लाचार हैं पानी की बेरुखी ने हमारे अच्छे संबंधों को तोड़ कर रख दिया है साथ ही हमारी संवेदनाओं पर भी आघात किया है हमारा पूरा प्रयास होता है कि कैसे भी हो हमें अधिक से अधिक पानी मिलना चाहिए पानी के कारण होने वाली मौतों की सुर्खियाँ अब हमें आकृष्ट नहीं करती है मुहारो की भाषा में कहें,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 हमारी चपेट में आने वाला अब पानी नहीं मांगता हमारी चाहतों पर पानी फिर रहा है पानी टूट रहा है और हम बेबस हैं सचमुच पानी, पानी की किल्लत ने हमें कहीं का नहीं रखा वर्ष भर में संबंध अच्छे होते हैं गर्मी के आते ही पड़ोसी से संबंध टूट जाते हैं यह टूटा संबंध फिर नहीं जुड़ता। क्योंकि, क्योंकि पानी, पानी के कारण हुए विवाद में हमने उन पर एसे, एसे, ऐसे ऐसे बे बेबुनियाद बे लाछन लगाए जिस, जिस पर आज हमें आज शर्म आती है हम पर भी, पर भी कई, कई ऐसे, ऐसे आरोप लगे कि हम, हम आज तक छटपटा रहे हैं मौका ढूंढ रहे हैं। अच्छा होगा कि हम पानी बचाना पानी बांधना सीख जाएं। नहीं तो पानी हमें भी अपने साथ रसातल में ले जाने में कतई संकोच नहीं करेगा प्रस्तुत आलेख था डॉक्टर महेश परिमल का वाचक स्वर भारती परिमल।